अमृतवाणी धर्मांध्रता का कारण तथा तो उसे दूर करने का उपाय 470 ज्ञान के ही कारण मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए व्यर्थ का शोर मचाता है जब चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो सब सांप्रदायिक कलह शांत हो जाते हैं चार दो आदमियों के बीच घोर विवाद छिड़ गया एक ने कहा उस खजूर के पेड़ पर एक सुंदर लाल रंग का गिरगिट रहता है दूसरा बोला तुम भूल करते हो वह गिरगिट लाल नहीं नीला है विवाद करते हुए कुछ निश्चय न कर पाने के कारण अंत में दोनों जन उस खजूर के पेड़ के नीचे जाकर वहां रहने वाले आदमी से मिले उनमें से एक ने उससे पूछा क्यों जी तुम्हारे इस पेड़ पर एक लाल रंग का गिरगिट रहता है ना? वह आदमी बोला जी हाँ तब दूसरे ने कहा अजी क्या कहते हो वह गिरगिट लाल नहीं नीला है वह आदमी बोला जी हाँ वह जानता था कि गिरगिट बहुरूपी होता है सदा रंग बदलता रहता है इसलिए उसने दोनों की बात में हामी भरी सचिदानंद भगवान के भी अनेक रूप हैं जिस साधक ने उनके जिस रूप का दर्शन किया है वह उसी रूप को जानता है परंतु जिसने उनके बहुविध रूपों को देखा है वही कह सकता है कि ये विविध रूप उस एक ही प्रभु के हैं वे साकार हैं निराकार हैं तथा उनके और भी कितने प्रकार हैं यह कोई नहीं जानता चार बड़े तालाबों में स्वच्छ जल में दल नहीं होता वह छोटी सड़ी तलैया में ही पैदा होता है इसी प्रकार जिस संप्रदाय के लोग शुद्ध उदार निस्वार्थ भाव परिचालित होकर कार्य करते हैं उसमें फूट होकर दल निर्माण नहीं होते दल तो उसी संप्रदाय में बनते हैं जिनके लोग स्वार्थी कपटी और कट्टर होते हैं चार क्या दल बनाना अच्छा है बहते प्रवाह में कभी दल नहीं उगता छोटी तलैया के जमे हुए सड़े पानी में ही दल फूटो यह एक प्रकार की घास है जो जलाशयों में उत्पन्न होकर जल पर छा जाती है पैदा होता है जिसका मन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर व्याकुल होकर दौड़ रहा है उसकी अन्य किसी ओर दृष्टि नहीं रहती जिसकी दृष्टि मान सम्मान पर निबद्ध रहती है वही दल बनाना चाहता है चार सौ चौहत्तर अपनी अपनी जमीन को सभी लोग घेरा लगाकर अलग कर सकते हैं परंतु आकाश को कोई घेर कर खंडित नहीं कर सकता सभी खंडित भूमि भागों के ऊपर एक अखंड आकाश विराजित है अज्ञान के कारण मनुष्य अपने ही धर्म को सत्य और श्रेष्ठ समझता है परंतु चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह देखता है कि सभी धर्ममतों के पीछे एक अखंड सच्चिदानंद विराजमान है